थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 90.4 सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते नमस्कार आप मधुबन संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है जैसे कि हम संगीत की दुनिया इस एपिसोड में आप सभी को संगीत सिखाने के लिए कुछ नई नई बातें सुनाते हैं और देवेंद्र जी हमारे साथ हमेशा ही रहते हैं और वो आप सभी को संगीत सिखाते हैं अलग अलग तरह से तो उनका एक विचार था कि कुछ ऐसा किया जाए जो अच्छा प्लेयर है यानी जो गिटारिस्ट है या हारमोनीम अच्छा बजाता है उनका भी एक शो रिकॉर्ड किया जाए तो उन्हीं की बात को सामने रखते हुए हमने आज, आज आप सभी के साथ इस संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में कुछ नया करने की कोशिश की है तो आज हमारे साथ है ज़ुबैन अली शेख जो बहुत ही अच्छा गिटारिस्ट है तो आइए उनका आज शो में संगीत की दुनिया में उनका एक्सपीरियंस सुनने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उन्होंने गिटार बजाना सीखा वर्तमान समय में वो क्या क्या कर रहे हैं तो आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा आप सभी की तरफ से ज़ुबैन अली शेख का तहजल स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आम, मेरा नाम ज़ुबेन अली है मैं बरोड़ा से हूँ और यस ये, ये सही कहा आपने कि मेरी गर्लफ्रेंड है मेरा गेटा इट्स माई ट्रू फ्रेंड तो मैं काफ़ी सालों से इसे बजा रहा हूँ तकरीबन छः सात साल हो चुके हैं मुझे शुरुआत में गिटार की प्रेरणा मुझे मिली तो टी वी देख के ही मिली अच्छा सलमान खान को देख के मिली जो अक्सर हर किसी का यंगस्टर का आइडल है तो इट्स लाइक तभी से मैंने गिटारिंग चालू करी और धीरे धीरे छः महीने के अंदर मैंने बेसिक सीखे एक साल के अंदर मैंने गिटारिंग थोड़ी और एडवांस करी तो सर ने काफ़ी मेरे को हेल्प किया मेरे सर का नाम है श्री गुरुजी मेरे जो हैं उनका नाम है एंथनी मोजस हीज फ्रॉम बड़ोड़ा ही इज़ अ वेरी गुड गिटारिस्ट और उनने काफ़ी मेरे को मोटिवेट किया सबसे पहले उन्होंने मेरे को शो दिया था बरोड़ा में उनकी जो जिस स्कूल में वो म्यूज़िक टीचर हैं उस स्कूल का नाम है जैनित हाई स्कूल वहाँ पर मैंने शो किया था फिर धीरे धीरे आई हैफॉर्म्ड एन वड़ोदरा सेंट्रल फिर उसके बाद मैं शो करता गया एंड प्रैक्टिस आगे बढ़ती रही अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूँगा जी मे जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हाँ। जैसे पियानो है आ, कीबोर्ड है तबला है हारमोनीय है इन सारी चीज़ों के होते हुए भी आपने गिटार क्यों चॉइस किया एक्चुअली मेरे को स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा लगाव है तो ये चीज़ है मेरे को गिटार आता है वायलिन भी बजा लेता हूँ और घन वाद्यम है ड्रम्स तो ये तीन चीज़ें मेरे को आती हैं अच्छे से तो मैं बजा लेता हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे गिटार पसंद है क्योंकि इसके अंदर फील जो आता है ना वो बहुत बेहतरीन होता है <laughs> और मैं मेरे मेरा बैंड है बड़ोड़ा में मेरे बैंड का नाम है सरहदे सरहदे का तो मतलब आपको पता ही होगा बॉर्डर <laughs> <laughs> तो हिंदी लोकल बैंड है हार्ड रॉक रौ, क्लासिकल रॉक बजाते हैं हम लोग और उसमें मैं कम्पोजिशंस आई यूज़ टू कम्पोज सॉन्ग्स मतलब खुद लिखता हूँ गानों की रचना करता हूँ और लिरिक्स भी मेरे खुद के होते हैं और मेरे फ्रेंड्स सारे मेरे साथ मिलके जॉमिंग करते हैं बस और कुछ नहीं गिटार की प्रेरणा अब आगे कहाँ तक ले जाती है देखते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट वो सीखे मतलब जैसे संगीत से जुड़ता है तो आप जब गिटार की प्रैक्टिस करते करते वो एक एहसास होता है कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग ले लेते हैं जब उसको हम लोग बजाने की प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ शुरुआत में मुश्किलें आती हैं और बाद में ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसको बजा सकता हूँ और अच्छी तरह से बजा सकता हूँ वो जो फीलिंग है कब आई थी और उस समय आपने कौन सा गीत बजाया था उसको ज़रा इसके साथ गुनगुना के ही बताइए शी बेश शुरुआत में मेरी उंगलियाँ छिल गई थी और रोटी खाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे को क्योंकि गरम-गरम रोटी <laughs> उंगलियाँ वो बहुत जलन जो महसूस होता था ऐसा लगता था हाँ मैं गिटार बजाता हूँ फिर उसके बाद सबसे पहला गाना मैंने जो मेरा फेवरेट था आतिफ़ असलम साहब का ही फ्रॉम पाकिस्तान सिंगर आदत ही वॉज माई यू नो आइडल तो मैंने उनका सबसे पहला गाना सोचा कि इसको क्यों ना गुनगुनाओ तो पहले तो एकदम बेसुरा था मैं और आई एम नॉट ए सिंगर आई एम स्टिल अ गिटारिस्ट मैं मेरे बैंड में लीड गिटारिस्ट हूँ तो वो आपको सुनाता एक बार को नहीं बना तेरी क्यों आती है न जाने कब से हम दूर जितना भी तुम तुमसे पास दे अब तो आदत जिन जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है अब तो जिंदा हूँ मैं स्नील आसुमा अच्छा आपने बताया योगी और मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि मेरा एक बैंड भी है जी तो जैसे आप लर्निंग कर रहे मैं गिटार जब सीख रहे थे तो आप तब से ये सोच रहे थे कि मैं एक बैंड बनाऊँगा या फिर कैसी ये कल्पना आई आपको जी देखिए बैंड की ये बैंड का जो आइडिया था मैं अपने सीनियर्स को देखता था स्कूल में स्कूल टाइम्स मेरे स्कूल जिसमें पढ़ाऊँ डॉन बॉस्को हाई स्कूल तो वहाँ से मेरे को ये प्रेरणा मिली मेरे को भी एक बैंड बनाना चाहिए अगर मैं गिटार बजाता हूँ तो टीवी वी देख के रॉक स्टार्स को देख के एरिक क्लिप्टन है काफ़ी सारे उनको देख के मेरे को लगा कि मेरा भी एक बैंड होना चाहिए तो मैंने सोचा कि हाँ बैंड बनाओ तो फिर मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और फिर बाद बैंड की शुरुआत की कितना समय लगा लोगों को आप इकट्ठा करके फिर बैंड बनाने में तब तो ना मोबाइल था इतना खास छोटी एज में और ना औरकुड था ना फेसबुक था जो कि आज काफ़ी पॉपुलर हो गया तो तब स्कूल में कुछ लोगों को जो पहचान के थे जो मेरे साथ जैम करते थे क्लास में आते थे बस उनको कहा मैंने और थोड़ा अप्रोच किया और मेरे को लगा काफ़ी टाइम लगा छः महीने इतने लगे और ड्रमर मिलना आसान नहीं होता है नहीं। तो ड्रमर मेरे को काफ़ी टाइम बाद मिला उससे पहले हम लोग सिर्फ गिटार बनकर थे और गिटार के थ्रू ही हम लोग क्या बोलते शो करते थे तो काफ़ी कुछ कुछ मिस कॉन्सेप्ट्स होते थे उसके अंदर लेकिन फिर आगे जाके जब ड्रमर आया तब वी हैड रॉकटेट तो जैसे कि फुल फॉर्म में जब आपका बैंड शुरू हुआ तो सबसे अच्छा शुरुआत जो आपने की है डी थी जब आपको ड्रमर मिल गया और पूरी टीम आपके साथ हो तो एक ऐसा शो के बारे में बताइए जहां पर आप कम्फर्ट फील कर रहे थे कम्फर्टनेस की बात आती है तो सबसे पहला जो शो था हमारा उसके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हमको ऐसा लगा कि हम कम्फर्टेबल है स्टेज पे स्टेज फियर था एक्चुअली तो पहले पहले तो हम काफ़ी घबरा गए थे एकदम वी वेरी एट दैट टाइम अनोइंग तो हमने धीरे धीरे क्या बोलते एक गाना गाया तो किसी ने बूइंग नहीं की अच्छा अच्छा किसी ने बूइंग नहीं की तो हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया फिर उस टाइम मैंने सबसे पहला मेरा गाना लिखा था वो मैंने गाया तो उसके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया पब्लिक का तो उससे फिर ऐसा लगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं आगे भी क्या बोलते शो कर सकते हैं अच्छा ये जो गाने वगैरह लिखने का शौक़ कैसे आपके पास है और सबसे पहला कौन सा आपने कौन सा गीता मुझे दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि मेरे को ये सोच कहाँ से आई गाने लिखने की लेकिन मेरी मम्मी काफ़ी अच्छी उर्दू बोल लेती है अच्छा तो उनके उर्दू के वर्ड्स में सुन सुन के क्या बोलते हैं मेरे को भी ऐसी इच्छा हुई कि हाँ काफ़ी वज़न पड़ता है उर्दू के वर्ड्स में तो मुझे भी क्या बोलते हैं कुछ करना चाहिए गाने लिखूँ और मेरे को लिखने का काफ़ी शौक़ था तो डायरीज़ लिखता था मैं तो डायरी में थोड़ी शेर शायरी ऐसा सब लिखता था तो उसके बाद मैंने वो गिटार पे बैठाने की कोशिश की कवर करने की कोशिश की तो उसके बाद से वो गाने बनने लगे धुन अच्छा। बनने लगी तो फिर उसके बाद मैंने गाना लिखना शुरू किया और कंपोज़ करना शुरू किया और सबसे पहला मेरा गाना था मैं आपको सुनाता हूँ be jaan बहुत ही खूबसूरत आपने ये गीत हमारे सामने प्रजेंट किया और मुझे लगता है कि कभी कभी खुदा की रहमत हो जाती है किसी के ऊपर <laughs> वैसे ही ज़ुबैन अली के ऊपर एक हाँ। खुदा की रहमत है कि वो कंपोज़ भी कर लेते हैं गीत भी लिख लेते हैं और इसको मेरे ख्याल से आपने कहीं सीखा नहीं अपने घर से ही शुरुआत की इस चीज़ों को लिखने के लिए हाँ। जी लिखने की शुरुआत मैंने घर से ही की ऐसा कह सकते हैं आप मोहम्मद रफ़ी साहब मोहम्मद रफ़ी जी को सुन सुन के और ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा तो मैं फिर लिखना कम्प्लीटली चालू करा अच्छा, अच्छा और अब से मेरा लेटेस्ट सॉन्ग है वो मैं को सुनाना चाहूँगा लेकिन पहले अपनी गुफ्तु पूरी हो जाए उसके नहीं। बाद तो आइए बात करते हैं कुछ और नई बातें हम उनसे सुनने की कोशिश करते हैं तो मैं यही चाहूँगा कि आपने बहुत सारे शोर्श किए हैं तो मैं चाहूँगा कि कुछ एक्सपीरियंस आपके स्टेज शो के सुनाइए जैसे कि आपने पंद्रह से ज़्यादा शोर्श किए हैं तो उसमें से सबसे अच्छा कौन सा आपको लगा उसके बारे में बताइए मेरा सबसे अच्छा और यादगार शो था सूरत का जहाँ पे एक मेरा बैंड था और मेरे बैंड के साथ दूसरे बैंड के भी मेंबर्स थे जो कि रूह है एक रूह करके बैंड हमारे बड़ोड़ा में काफ़ी फेमस बैंड है एंड दे आर आल्सो वेरी गुड प्लेयर्स एंड सिंगर्स एज वेल तो उनके साथ परफॉर्म करके काफ़ी मज़ा आया था फिर दूसरा एक शो काफ़ी यादगार है जिसके अंदर हम लोग सेकेंड आए थे फर्स नहीं आ पाए क्योंकि रू नंबर ले गई तो और उस टाइम भी हमारे पास इतना अच्छा ड्रमर नहीं था सिग्मा कॉलेज में किया था हमने वो शो वहाँ पे हम लोग सेकेंड आए थे वो काफ़ी यादगार था और फिर बाद में सौरभ जी से मिला मैं सौरभ सिद्धेश्वरी शर्मा तो ही इज़ अ साउंड रिकॉर्ड इंजीनियर साउंड इंजीनियर एक्चुअली बॉम्बे में उनने मेरे को कहा कि आप मेरे साथ बजाइए तो मैंने उनके साथ बजाया उनके साथ फिर मैं दिल्ली गया आई है परफॉर्म डवर दे वहाँ काफ़ी मज़ा आई थी वो शो मेरा काफ़ी यादगार शो था अच्छा अब तक आपने कितने गाने लिखे हैं और कम्पोज मैंने अब तक छः गाने लिखे हैं और उसमें से एक गाना जो मेरा सबसे फेवरेट है तन्हा करम उसकी जो स्टार्टिंग की ट्यून है वो मेरे जो बैंडमेट था प्रियंक करके प्रियांक सोया उसने ये ट्यून बस जस्ट बजाई और मुझे काफ़ी पसंद आई तो फिर मैंने उस पर गाना लिखना शुरू किया और बस दो रातों में वो गाना कंप्लीट करने की कोशिश की क्योंकि वॉज ट्राइंग टू डेडिकेट दैट सॉन्ग टू समन तो बस दो दिनों में मैंने वो गाना कंप्लीट किया और मैंने मेरे दोस्त को सुना तो उसको काफ़ी अच्छा लगा ऐसे करते करते हमने रिकॉर्ड किया उस गाने को बट अभी तक कॉपी राइट नहीं निकले किसी भी गाने के नहीं। नहीं। वो कब निकलेगा उसकी बस वेट कर रहे हैं हम लोग तो so, गाने कितने टाइम में आप कंपोज़ कर लेते हैं और कैसा माहौल होता है उसका उस टाइम मेरा रूम होता है <laughs> इसके अंदर मैं होता हूँ मेरी डायरी होती है हाथ में कलम होती है और गिटार होता है शांत माहौल चाहिए होता है या तो फिर कोई ऐसी जगह पे चले जाऊँ जहाँ पर है मोस्ट ऑफ सारे कंपोजर्स का यही होता है।, है और गाना कंपोज़ करने की बात जहाँ पर आती है तो मैं इतना प्रोफेशनल तो हूँ नहीं कि तुरंत ऐसे धुन बैठाई और hmm. लिरिक्स निकलने लगे तो मेरे को काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि एज एम ए स्टूडेंट मैं पढ़ रहा हूँ आनंद पारुल इंजीनियरिंग कॉलेज इन बड़ोड़ा आई एम डूइंग इंजीनियरिंग तो टाइम तो लगता है क्योंकि इतना बेहतरीन क्या बोलते हैं वो कैबलरी नहीं है मेरी अभी हिंदी hmm. और उर्दू में तो बिल्टअप होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए तो इतने सालों में मैंने सिर्फ इतने ही गाने बनाए हैं एक गाना कंपोज करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है कितने दिन लगते हैं एक गाना कंपोज करने में मैं टुकड़ियों में करता हूँ हाँ टुकड़ियों में ही कितना समय लगता है? मेरे को तकरीबन दो तीन दिन लग जाते हैं कभी कभार हफ़्ता भी लग जाता है अभी तक मेरे को मैक्सिमम एक गाना कंपोज करने में दो हफ्ते लगे हैं ज़्यादा मैंने कोशिश नहीं की है क्योंकि जितना हो सकता है मैं लोगों को समझ आए ऐसे लिरिक्स डालता हूँ तो बस यही मेरा फंडा है और जो लिरिक्स आप लिखते हैं तो उसमें क्या थीम लेते हैं किस तरह का आपको मना लिरिक्स लिखते वक्त जैसे कि आपने एक बात बताई कि म्यूज़िक सुनने के बाद आपको लिरिक्स याद आ गए या गाना आपको याद आए तो ऐसे खुद हो के कब लिखते हैं और किस सिचुएशन पे आप लिखना पसंद करते हैं ज़्यादातर गाने कौन से आ, स्टाइल में सूफी या फिर गम के या कुछ अलग अंदाज में किस स्टाइल में आप लिखते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हम नोट ए सिंगर तो मेरे को इतना नॉलेज है नहीं वैसे गानों का किस तरीके लेकिन मैं बड़ा सैड किस्म का इंसान हूँ बोरिंग हूँ तो मैं साइड गाने ही लिखता हूँ ज़्यादातर मेरा जॉनर ही है, ऐसा है कि थोड़ा क्लासिकल टच देने की कोशिश करता हूँ पर आता नहीं है आ, तो आ, मैं अपने सिंगर को बोलता कि तू दे देना भाई आ, तो ऐसे करके चलती है गाड़ी धीरे धीरे और फिर बाद में गाने लिखता रहता हूँ तो आपका अभी तक छः गानों में से जो फेवरेट आपका गाना है वो हम सुनना चाहेंगे जी बेश ये गाना इस गाने का नाम तनहा करम है और ये मेरा काफ़ी फेवरेट सॉन्ग है जो मैं आपको बता रहा था मेरे दोस्त ने इसकी ट्यूनिंग दी और ये मेरी नजरिए में बहुत प्यारा गाना है तो प्लीज़ इसको सुने बहुत अच्छा है muse yu phir qasam se बस्ती में बिकने लगेगी चाहत जब रोएगा दीवाना फिर जानी होगी कुदरत लफ्जों की आहट से फिर रोएगी ये मोहब्बत दुनिया खुदा की इबादत कर रही थी वही दूसरी तरफ मैं अपने महबूब की इबादत कर रहा था इसके बीच उसका नाम आता है जिसके लिए गाना लिखा गया था गौर से सुनना उसका नाम और मिल जाए तो इखिला करना विज फर की रोशनी से ईशा के सन्नाटों तक तुझको ही मांगा मैंने हर कलमों से आयतों तक फिर भी तू ना मिल पाया क्या करोरी किस्मत इंसानों की बस्ती में पिकने लगेगी चाहत जब रोएगा दीवाना फिर होगी कुदरत इन कुदरतों की आहट से फिर ये मोहब्बत तेरे नाना तेरा ना ये हतन हतना कर तेरे नाना तेरे नाना सासों के बीच गुम है रे गारे गारा रे गे सारे गम काम सारे मोहब्बत भी क्या चीज है बड़ा इंतजार कराती है जिस दिन मैं मिट जाऊंगा उस दिन वाकर मुझसे पूछेगा मेरी तुरबत में रोसा एक दिन तू फिर आएगा सीने से मुझको अपने लगा कर फिर पूछेगा जितने जख्म दिए थे वो सारे तू भरेगा मेरे चन्ना से पर तू आकर के फिर रोएगा तनहा तनहा ढूंढ रहा क्यों केला मुझको रहा मैं साने लिखता क्यों मेरी यादों में जाना ये स्ना हो गम से भी फिर कसम से तेरे नाना तेरा ये है हाथ ना कर तेरे तेरा ना सासू के काफ़ी सुंदर आपने ये रचना हमें सुनाई बस के साथ मैं कहूँगा कि जो हमारे संगीत प्रेमी हैं जो संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे और वो कैसे जल्दी से जल्दी संगीत को वैसे आपने सीखा वैसे हिसाब देखिए संगीत आज की तारीख में सीखना उसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है लोग आजकल काफ़ी कंटाल जाते हैं बोर हो जाते हैं सीखते सीखते और फिर वो छोड़ देते हैं संगीत सीखना लेकिन उसको अगर सच्चे दिल से सीखा जाए डेडिकेशन के साथ सीखा जाए और फील करते हुए सीखा जाए तो जल्द से जल्द सीखा जा सकता है और मैं यही कहना चाहूँगा जो सीखना चाहते हैं गिटार एक ऐसी चीज़ है आजकल YouTube पे, काफ़ी वेबसाइट्स पे आसानी से पता चल जाते हैं सारे कॉड्स वीडियोस तो नेट के जरिए भी सीख सकते हैं नैट एक बहुत अच्छा ज़रिया बन गया आज की तारीख में और गुरु तो होना ही चाहिए एक टीचर इज़ मस्ट टीचर जो सिखाता है उसके बाद जो बच्चा सीखता है उसके बाद वो एडवांस करता है उसके बाद वो स्किल्स लाता है तो ही बेहतर गिटारिंग होती है बेहतर इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट तो चाहे हो मैं तो ये समझता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद ज़ुबैन अली शेख जी आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और जो नए हो या पुराने हो संगीत सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए समर्पण भावना होना चाहिए तभी आप अच्छे संगीतकार बन सकते हैं अच्छे गीतकार बन सकते हैं तो चलिए ज़ुबैन अली और मुझे दीजिए इजाज़त आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत की दुनिया रेडियो अदबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्क कराते रहो